जप जी साहेब इको अंकार सतना करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक खुशिपी सच कहते हैं कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है लेकिन ध्यान रखना जो उसने बनाया है वह उससे अलग नहीं है बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है कर्ता में छिपा है सृष्टा सृष्टि में लीन है इसलिए नानक ने ग्रस्त को और सन्यासी को अलग नहीं किया क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए कर्म से दूर हो जाना चाहिए फिर बाजार है दुकान है काम धंधा है उससे अलग हो जाना चाहिए नानक आखिर तक अलग नहीं हुए यात्राओं पर जाते थे और जब भी वापिस लौटते तो फिर अपनी खेती में लग जाते फिर उठा लेते हल बखर पूरे जीवन जब भी वापस लौटते घर तब अपना कामधाम शुरू कर देते जिस गांव में वो आखिर में बस गए थे उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था कर्ता का गांव अगर परमात्मा करता है तुम ये मत समझना कि वो दूर हो गया है कृत्य से एक आदमी मूर्ति बनाता है जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है मूर्ति अलग हो जाती है दो हो गए मूर्तिकार के मरने से मूर्ति नहीं मरेगी मूर्तिकार मर जाए मूर्ति रहेगी मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा मूर्ति टूट जाए मूर्तिकार बचेगा दोनों अलग हो गए परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं फिर परमात्मा उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है वो ऐसा है जैसे नर्तक का एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य लेकिन क्या तुम नृत्य को नृत्यकार को अलग कर सकोगे नृत्यकार घर चला जाए नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा नृत्यकार मरेगा नृत्य मर जाएगा नृत्य रुकेगा फिर वो आदमी नर्तक ना रहा दोनों संयुक्त हैं इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा नटराज क्योंकि नटराज के प्रतीक में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते कवि भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है मां बेटे को जन्म दे जन्म देते ही अलग हो जाती पिता बेटे से अलग है लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं सृष्टि में समाया हुआ है अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा द क्रिएटर इज द क्रिएशन वो जो सृष्टा है सृष्टि है और भी अगर ठीक कहना हो तो द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है वो स्वयं सृजन है इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़ के कहीं भागना नहीं जहां तुम हो वहीं वो छिपा है नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें ग्रस्त और सन्यासी एक है और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो ग्रस्त होते हुए सन्यासी हो सन्यासी होते हुए ग्रस्त हो सिर के बाल बढ़ा लेने से पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता सिख होना बड़ा कठिन ग्रस्त होना आसान है सन्यासी होना आसान है छोड़ दो भाग जाओ जंगल सिख होना कठिन क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी ग्रस्त एक साथ रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना गिनना रुपए नाम उसका लेना नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की जिसको सतोरी कहें इस नदी में तीन दिन डूबकर तो जो घटना घटी वो समाधि की उसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली जो पहली झलक नानक को मिली वो मिली एक दुकान पर जहाँ वो तराजू से गेहूं और अनाज तोल रहे थे अनाज तोल के किसी को दे रहे थे तराजू में भरते और डालते कहते एक दो तीन दस ग्यारह बारह फिर पहुंचे वो तेरा पंजाबी में तेरा का जो रूप है वो तेरा उन्हें याद आ गई परमात्मा की तेरा दाइन दाऊ धुन बन गई फिर वो तोलते गए लेकिन संख्या तेरह से आगे ना बढ़ी भरते तराजू में डालते हो कहते तेरा भरते तराजू में डालते हो कहते तेरा क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया तेरा के आगे कोई संख्या है मंजिल आ गई तेरा पर सब समाप्त हो गया लोग समझे कि पागल हो गए लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वो तो किसी और लोक में वो तो कहे जाते हैं तेरा डाले जाते हैं तराजू से तोले जाते हैं और तेरा से आगे नहीं बढ़ते तेरा से आगे बढ़ने को जगह भी कहा है दो ही तो पड़ाव है या तो मैं या तू मैं से शुरुआत है तू पर समाप्ति नानक संसार के विरोध में नहीं नानक संसार के प्रेम में क्योंकि वो कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं तुम इसे भी प्रेम करो तुम इसी में से उसको प्रेम करो तुम इसी में से उसको खोजो तो नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो तो उन्होंने नहीं ना कहा सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि ये नहीं कहेगा क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग ढंग के नहीं थे नानक के बाप तो परेशान ही रहे उनको कभी समझ में न आया कि क्या मामला है भजन में कीर्तन में साथ संगत में भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव 20 रुपए दिए थे सामान तो खरीदा लेकिन रास्ते में साधु मिल गए वो भूखे थे बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आके महंगे बेच देना यही धंधे का गुर है दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना यहां आके महंगे में बेच देना यहां जो चीज सस्ती हो खरीदना दूसरे गांव में महंगे में बेच देना यही लाभ का रास्ता है तो कोई ऐसी चीज खरीद के लाना जिसमें लाभ हो नानक लौटते थे खरीद कर मिल गई साधुओं की एक जमात वो पांच दिन से भूखे थे नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो उठो कुछ करो जाते क्यों नहीं गांव में उन्होंने कहा यही हमारा व्रत कि जब उसकी मर्जी होगी वो देगा तो हम आनंदित रूख से कोई अंतर नहीं पड़ता तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो बांट दिया साथी था साथ में मित्र था साथ में उसका नाम बाला था उसने कहा क्या करते हो दिमाग खराब हुआ है नानक का यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना है इससे ज़्यादा लाभ क्या होगा बांट के बड़े प्रसन्न घर लौटाए इसलिए कहता हूँ ढंग के न थे बाप ने कहा कि मूर्ख ऐसे कहीं धंधा हुआ है तू बर्बाद कर देगा और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते इससे ज़्यादा लाभ की और क्या बात होगी लाभ कमा के लौटा हूँ लेकिन ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया साधु संगत में बिगड़ा होश में नहीं सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी अक्सर ऐसा लोग सोचते सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़ के भागते तो अगर किसी को ग्रस्त बनाना हो तो स्त्री से बांधो पर तो नानक पर यह तरकीब काम ना आई क्योंकि ये आदमी किसी चीज के विरोध में ना था बाप ने कहा शादी कर लो नानू ने कहा अच्छा शादी हो गई लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा बच्चे हो गए लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था क्योंकि संसार और परमात्मा में इससे कोई भेद ना था तुम बिगाड़ोगे कैसे जो आदमी धन छोड़ के सन्यासी हो गया बिगाड़ सकते हो धन दे दो जो आदमी स्त्री छोड़ के सन्यासी हो गया एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो लेकिन जो कुछ छोड़ के ही नहीं गया उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे उसके पतन का कोई रास्ता नहीं नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए क्योंकि सन्यासी वही परम जिसको भ्रष्ट न किया जा सके भ्रष्ट तुम उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा हो फिर भी वहां नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे उस सब उपाय तोड़ दिए वो परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष भय से रहित क्योंकि भय तो वहीं होता है जहां दूसरा हो पश्चिम ने ज्यापाल शास्त्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया वचन है दी अदर इज हेल दूसरा नरक है तुम्हारा भी अनुभव यही है कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं दूसरा उपद्रव है मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है अपना हो तो थोड़ा कम उपद्रव है पराया हो तो ज्यादा उपद्रव है लेकिन दूसरा उपद्रव है भय क्या है दूसरे का भय कोई छीन ना ले कोई सुरक्षा ना तोड़ दे फिर मौत आ रही वो भी दूसरी है बीमारी आ रही वो भी दूसरी है भय क्या है तुम दूसरे से घिरे हो यही तुम्हारा नरक है दी अदर इज हेल दूसरा नरक है लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे हिमालय पे भी जाके बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे बैठोगे वृक्ष के नीचे कौआ बीट कर देगा गुस्सा कौए पे आ, बैठो आ जाएगा बैठोगे वर्षा आ जाएगी धूप आ जाएगी दूसरे से तुम भागोगे कहां तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे क्योंकि तो दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता फिर सब भिर जाता है फिर मौत है ही नहीं फिर बीमारी है ही नहीं फिर असुविधा है ही नहीं क्योंकि दूसरा ही नाराज तुम ही हो कोई अंतर नहीं भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते एक ओंकार सतनाम जिसके मन में ये छा गया उसे कैसा भय परमात्मा को भय नहीं हो सकता किसका भय होगा वही है अकेला उससे अन्य था कोई भी नहीं अकाल भय से रहित वैर से रहित कालातीत अकाल मूर्ति कालातीत मूर्ति है समय के पार है बियॉन्ड टाइम इसे थोड़ा समझ लो समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन अगर कोई चीज परि परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना चलेगा घड़ी में भी समय का पता चलता है क्योंकि कांटा घूमता है अगर कांटा न घूमे तो समय का पता ना चलेगा चीजें बदल रही सूरज उगा दोपहर हो गई सांझ हो गई बच्चा था जवान हो गया जवान था बूढ़ा हो गया स्वस्थ बीमार हो गया बीमार स्वस्थ हो गया गरीब अमीर हो गया अमीर का दिवाला निकल गया परिवर्तन है। सब चीजें बदलें, नदी बही जाती इस परिवर्तन में ही समय समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला थोड़ा सोचो अगर आज सुबह तुम उठो और सांझ तक कुछ भी घटना ना घटे कोई परिवर्तन ना हो सूरज खड़ा रहे जहां था तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी घड़ी का कांटा न हेले वृक्ष बूढ़े न हो पत्ते कुमलाए न सब ठहर जाए तो तुम्हें समय का कैसे पता चलेगा समय होगा ही नहीं तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो परमात्मा के लिए कोई समय नहीं क्योंकि वो सनातन शाश्वत सदा है उसके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है उसके लिए सब ठहरा हुआ है परिवर्तन अंधी आंख का अनुभव है परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाए परिवर्तन के समाप्त होते ही समय खो जाता है समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है परमात्मा के लिए सब वैसा का वैसा है कुछ बदलता नहीं सब ठहरा हुआ है कालातीत अकाल मूर्ति अयोनी स्वयंभू वो किसी यौनिज से पैदा नहीं होता परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई माँ और जो भी यौनि से पैदा होता है वो परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है ये शरीर तो पैदा हुआ है मरेगा ये शरीर तो दो शरीरों के जोड़ से बना है बिखरेगा जब वे दो शरीर ही बिखर गए तो ये शरीर कैसे बचेगा जो उनसे मिलकर बना है लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है जो गर्भ में आया जो गर्भ के पहले था और जो अभी छोड़ दे तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा इस शरीर के भीतर कालातीत प्रवेश किया है अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है यह शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र मात्र है एक घर है जिसमें ठहर गया है लेकिन तुम जब इसे अपने भीतर पाओगे तभी तुम नानक की वाणी समझ पाओगे तुम्हें अपने भीतर उसको खोजना है जो कोई न तो परिवर्तित होता है न बदलता है अगर तुमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो तुम्हें एक बात ख्याल में आई होगी कि भीतर कोई उम्र नहीं है तुम चालीस साल की होगी पचास साल के भीतर कुछ पता ना चलेगा तुम जब पांच साल के थे तब भी आंख बंद करते तो भीतर तुम वैसा अपने को वैसा ही पाते जैसा तुम पचास साल के होके पाओगे जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं आंख बंद करके भीतर देखो तो तुम पाओगे वहां कुछ बदलता ही नहीं और ये जो भीतर अनबदला है ये किसी योनि से पैदा नहीं हुआ है तुम माँ बाप से आए हो उनसे पैदा नहीं हुए हो वे तुम्हारे आने के मार्ग हैं लेकिन वे तुम्हारे जन्मदाता नहीं तुम उनसे गुजरे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उनके भीतर थी लेकिन जो शरीर के भीतर प्रविष्ट किया है वो पार से आया है अपने भीतर जिस दिन तुम अयोनिच को पाओगे उसी दिन तुम समझोगे कि परमात्मा की कोई योनी नहीं हो भी नहीं सकती क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समस्ती परमात्मा का अर्थ दी टोटैलिटी यह पूरा का पूरा किससे पैदा होगा पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं जो इसका मां और पिता बन सके इसलिए अयोनी है स्वयंभू है अपने आप है स्वयंभू का अर्थ है अपने आप है कोई सहारा नहीं किसी कारण से नहीं कोई आधार नहीं अपना ही आधार है तुम भी जिस दिन अपने भीतर इस बात की थोड़ी सी झलक पाओगे उसी दिन मुक्त हो चिंता से तुम्हारी चिंता क्या है चिंता यही है कि हर चीज का आधार है और हर चीज का आधार छीना जा सकता है छीनने से चिंता है छीनने के ख्याल से चिंता आज धन कल न होगा फिर तुम क्या करोगे धन के कारण अमीर हो अपने कारण अमीर नहीं हो सन्यासी अपने कारण अमीर उससे तुम छीन नहीं सकते बुद्ध से तुम क्या छीनोगे नानक से तुम क्या छीनोगे कुछ भी छीन के तुम नानक को कम ना कर पाओगे कुछ दे के ज्यादा न कर पाओगे कुछ जोड़ नहीं सकते कुछ घटा नहीं सकते नानक जो भी है उस परम सहारे के साथ है। तुम्हारा कोई सहारा नहीं और वो परम सहारा अलग नहीं है परमात्मा निराधार है तुम भी निराधार हो और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाओगे उसी दिन परमात्मा तुम्हारा मिलन हो जाएगा ये जो परमात्मा की की व्याख्या है ये व्याख्या दार्शनिक की व्याख्या नहीं है यह व्याख्या साधक के लिए ताकि तुम समझ जाओ परमात्मा के ये ये लक्षण और अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो इन्हीं इन्हीं लक्षणों को तुम्हें अपनी साधना बना लेना है। छोटे रूप में तुम्हें परमात्मा होने की कोशिश में लग जाना जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा दोनों के बीच धुन बजने लगेगी अयोनी स्वयंभू है वह गुरु कृपा से प्राप्त होता है क्यों कहते हैं गुरु कृपा से क्या मनुष्य का अपना श्रम काफी नहीं इस संबंध में एक सूक्ष्म बात समझ लेनी जरूरी है क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देंगे गुरु के बिना तो मिल ही नहीं सकता परमात्मा वो कहेंगे क्या कारण है? अगर परमात्मा मौजूद है तो सीधा सीधा मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता गुरु के बीच में लेने की जरूरत क्या है कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं बुद्धि को तर्क को ठीक भी मालूम पड़ता है क्या जरूरत जब परमात्मा मौजूद है मैं भी परमात्मा से पैदा हुआ गुरु भी परमात्मा से पैदा हुआ तो गुरु को बीच में क्यों खड़ा करना क्या आवश्यकता है मन तो यह चाहता भी है कि गुरु बीच में खड़ा ना किया जाए इसलिए कृष्ण मूर्ति के आसपास अहंकारी लोगों की जमात इकट्ठी हो गई कृष्णमूर्ति बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिराने में समर्थ हो जाओ लेकिन अपने अहंकार को गिराना वैसा ही कठिन है जैसे अपने ही जूते के बंद को पकड़ के खुद को उठाना अपने अहंकार को गिराना वैसे ही मुश्किल है जैसे कुत्ता अपनी ही पूछ को पकड़ने की कोशिश करे जितने जोर से छलांग लगाता उतनी जोर से पूछ भी छलांग लगाती अपने अहंकार को तुम गिराओगे कैसे अगर गिरा सकते हो तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं कोई भी जरूरत नहीं है किसी गुरु की लेकिन वहीं सारी उलझन है अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ और यह कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया तो यह नया अहंकार पैदा होगा यह पुराने से ज्यादा खतरनाक है गुरु की इसलिए जरूरत है कि यह दूसरा अहंकार पैदा ना हो सके तुम कहोगे गुरु प्रसाद से तुम ये अहंकार नहीं तो तुम ये बना लोगे कि मैं कितना विनम्र मुझ जैसा कोई भी विनम्र नहीं अब ये मैंने नए रास्ते पकड़े ये अहंकार ने नई तरकीबें खोजी कल कहता था मुझसे धनी कोई भी नहीं अकड़ आज कहता है मुझसे विनम्र कोई भी नहीं अकड़ वही रस्ती जल गई अकड़ रह गई अकल को कौन मिटाएगा इसलिए नानक का जोर है परमात्मा को पाने में तो कोई अड़चन नहीं सीधे ही पाया जा सकता है क्योंकि वो सामने ही मौजूद है तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीध में जहां तुम जाते हो सब तरफ वो मौजूद है लेकिन एक अड़चन है और वो अड़चन यह है कि तुम भीतर खड़े हो इसे तुम कैसे गिराओगे इसलिए गुरु प्रसाद से साधक श्रम करेगा लेकिन धारणा यही रखेगा होगा गुरु के कृपा से ये जो गुरु कृपा की धारणा है ये तुम्हारे अहंकार को बनने ना देगी, पुराने को गिरा देगी नए को बनने ना देगी। अन्यथा एक बीमारी जाती है दूसरी उसकी जगह खड़ी हो जाती और इसलिए एक बड़े मजे की घटना घटी है कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई वो जमात उन लोगों की है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते उनको बिल्कुल राहत मिल गई किसी के चरण नहीं छूना चाहते उनको बड़ा सहारा मिल गया उन्होंने कहा गुरु की कोई जरूरत ही नहीं हम खुद ही पालेंगे और यही अड़चन है अगर नानक जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो तो कोई अड़चन नहीं लेकिन जो लोग इकट्ठे होते हैं वे वही लोग हैं जो अहंकार गिराने में असमर्थ हैं। इनको गुरु की जरूरत है यह बड़े मजे की घटना है कृष्णमूर्ति के पास जितने लोग हैं उनको गुरु की जरूरत है नानक के पास जितने लोग थे बिना गुरु के भी पा सकते थे कहोगे कि मैं पहेली खड़ी कर रहा हूं नानक के पास जो लोग थे बिना गुरु के पास सकते थे क्योंकि वो तैयार थे गुरु प्रसाद को स्वीकार करने को वो तैयार थे अपने को छोड़ने को पाया तो बिना गुरु के जाता है लेकिन गुरु की धारणा तुम्हारे अहंकार को गिराने में सहयोगी हो जाती तुम अकड़ से नहीं भरते नहीं तो तुम कहोगे शीर्षासन करता हूं तीन घंटे सुबह ध्यान करता हूं एक पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति आपके पास आते उन्हें कुछ समझाई या भद्ध हो गई सिख हैं पति तो क्या हुआ उसने कहा कि वो रात दो बजे से उठाते और जप जी का पाठ शुरू कर देते तो घर में सोना ही मुश्किल हो गया न बच्चे सो सकते ना मैं सो सकती और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं कि तुम सब उठ के पाठ करो क्या करना मैंने पति को बुलाया वो मेरे पास आते थे मैंने उनसे पूछा कि कब उठ के पाठ करते हैं उन्होंने कहा कि बस सुबह प्रभात काल में बस दो बजे सुबह वो उठाता हूं उनके लिए दो बजे सुबह तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई वो बोले वो उनकी गलती उनको सब को उठना चाहिए आलसी है काहिल है सुस्त और मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूं जोर से जप का पाठ करता हूं मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती आवाज मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो थोड़ा कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की तुम चार बजे धीरे धीरे लाना उचित अन्य था जो चढ़े हुए लोग इनको उतारना बड़ा कठिन हो जाता उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता आपके मुझसे मेरा धर्म छीनना चाहते अब यही उनकी अकड़ है कि उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं और वही अकड़ बांधा है जीवन भर दोहराते रहो जप जी को असली सवाल तो अकड़ का मिटना है इसलिए बार बार कहेंगे कि क्या तुम करते हो उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ ये गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है क्योंकि करो तुम कुछ कहते तुम हो गुरु प्रसाद से उसकी कृपा से हो रहा है मैं कर रहा हूं बस अर्चन खड़ी हो जाएगी अगर तुम अपने मैं को बिना किसी के सहारे के गिरा दो तो गुरु की कोई जरूरत नहीं लेकिन करोड़ में कभी कोई एक व्यक्ति बिना गुरु के गिरा पाता है इसलिए वो अपवाद है उसको हमें गिनती में लेना नहीं चाहिए उसके कारण नियम नहीं बनाना चाहिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वो अहंकार को आंख के सामने खड़ा करके देख ले और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए उसकी वैसी आंख चाहिए जैसे शिव के पास कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए इतनी अवेयरनेस इतना होश चाहिए कोई बुद्ध कोई कृष्ण मूर्ति कभी इतनी तरह से देख लेता है कि उसके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता क्योंकि सब राख ही गिर गई उसे ख्याल नहीं होता कि मैंने कुछ किया है हुआ लेकिन तुम तो कुछ भी करोगे तो भीतर एक धुन बस्ती रहती मैंने किया है भजन करो तो मैंने किया है ध्यान करो तो मैंने किया है पूजा करो तो मैंने की है तुम्हारा मैं तो हर तरफ से बनता है उस एक को हम छोड़ दें क्योंकि उस एक को बीच में लाने की कोई जरूरत भी नहीं वो पालेगा लेकिन वो जो करोड़ों लोग हैं उन करोड़ों लोगों के लिए पाने का एक ही उपाय है कि वो जो भी करें साधना भाव यही रखें कि गुरु के प्रसाद से गुरु की कृपा से हो रहा भारत में बड़ी पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था तब गुरु की इतनी जरूरत ना थी लेकिन कलयुग में गुरु की बड़ी जरूरत होगी क्या कारण हिंदू किस हिसाब से बांटते हैं संसार को सतयुग वे कहते हैं उस समय को जब लोग बड़े सचेत थे बड़े सावधान थे और कलयुग कहते हैं उस युग को जब लोग बड़े सोए हुए हैं मूर्छित इसलिए बुद्ध का या महावीर का धर्म उतने काम का नहीं है आज जितना नानक का धर्म नानक का धर्म नवीनतम धर्म है हालांकि उसको भी 500 साल हो गए वो भी काफी पुराना हो गया और नया चाहिए बुद्ध और महावीर जिन से बात कर रहे थे वे हमसे ज्यादा सचेत लोग थे वे हमसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग थे वे हमसे ज्यादा सरल लोग थे फिर कृष्ण जिन से बात कर रहे थे वे और भी सरल लोग थे जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे सरलता है जैसे एक आदमी अपने पीछे जाए तो बचपन में सरल होता है जवानी में थोड़ा कठिन हो जाता बुढ़ापे में तो बिल्कुल जटिल हो जाता बूढ़े आदमी से तो पार पानी मुश्किल उसे कुछ भी पता नहीं लेकिन वो समझता है सब मुझे पता है जिंदगी की टक्करें खाई हैं इधर उधर गिरा है कहता अनुभव बहुत ठीक रे इकट्ठे किए हैं लेकिन वो सोचता है कि बड़े अनुभव से ज्ञान इकट्ठा कर लिया बच्चा सरल वो सतियोग्य बूढ़ा बहुत जटिल वो कलयुग और बूढ़े की मूर्छा बढ़ती जाती बढ़नी चाहिए क्योंकि मौत करीब आ रही है। बच्चे का होश ताजा होता है क्योंकि अभी जीवन का स्रोत बहुत करीब है बच्चा अभी परमात्मा से निकली लहर की भांति है बूढ़ा धूल से भर गया परमात्मा में गिरने के करीब है बच्चा ताजा फूल है बूढ़ा मुरझा गया जाने के करीब जीवन ऊर्जा छीण हो रही कलयुग का अर्थ है ऐसा समय जब अंत करीब आ रहा है जिंदगी बूढ़ी हो गई उस कलयुग में तो गुरु के बिना बिल्कुल ना हो सकेगा क्योंकि तुम हर हालत में अपने अहंकार से भर जाओगे जब तुम छोटे छोटे काम करके अहंकार से भर जाते हो तो तुम साधना करके कैसे ना भरोगे तुमने एक छोटा सा मकान बना लिया है तुम आकड़े फिरते हो कि तुमने एक तिजोड़ी भर ली तुम अकड़े फिरते हो जब तुम परम धन की खोज में जाओगे तो तुम्हारी अकड़ तो बहुत हो जाएगी तो जो आदमी मंदिर जाता है मस्जिद जाता है उसकी अकड़ देखो वो सब की तरफ देखता है कि तुम सब नरक में पड़ोगे सड़ोगे मैं मंदिर जाता हूं रोज तुम सब भ्रष्ट पापी वो जो आदमी राम नाम ले लेता है वो समझता है कि बस स्वर्ग का द्वार उसके लिए निश्चित हो गया और से सब नरक में पड़ने वाले मूर्छा जितनी होगी उतनी गुरु की जरूरत है इसको तुम ऐसा समझ लो जितनी तुम्हारे जीवन में निद्रा हो उतना गुरु जरूरी जितने तुम्हारे जीवन में जागृति हो उतना गुरु कम जरूरी अगर तुम परिपूर्ण जागरूक हो गुरु की बिल्कुल जरूरत नहीं अगर तुम बिल्कुल सोए हो तो तुम अपने आप जगोगे कैसे कोई तुम्हें ऐहलाएगा तो ही तुम जग सकते हो तब भी डर है कि तुम करवट लेके सो जाओगे वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच वह आदि में सत्य है युगों के आरंभ में सत्य है अभी सत्य है नानक कहते हैं वह सदा सत्य है भविष्य में भी सत्य है सत्य और असत्य की यही परिभाषा है असत्य वो जो कभी नहीं था अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा असत्य का अर्थ है दो छोरों पर जो नहीं और बीच में है सपना सुबह तुम उठे तब खो गया रात तुम जब सोए तब नहीं था इसलिए तो सुबह तुम कहते हो सपना झूठा था सच नहीं क्योंकि सांझ नहीं था सुबह फिर नहीं है। तुम्हारा यह शरीर एक दिन नहीं था एक दिन फिर नहीं हो जाएगा यह शरीर झूठा है क्रोध आया एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर चला जाएगा यह क्रोध सपना है यह सच नहीं जो सदा है वही सत्य है और अगर तुम इसको धारणा को गहरे ले जाओ तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा उससे बहुत ज्यादा ग्रसित मत होना जो बदलता है तुम उसी की तलाश करना जो अबदला सदा स्थायी और थिर है कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता उसको ही खोजो जरूर वो तुम्हारे भीतर है क्योंकि सब बदलाहट उसी पर होती जैसे गाड़ी का चाक चलता है तो एक कील पर चलता है जो ठहरी रहती चाक चलता रहता है कील ठहरी रहती तुम कील को अलग कर लो चाक फौरन गिर जाएगा जो परिवर्तन हो रहा है वो भी शाश्वत के ऊपर हो रहा है कील आत्मा की ठहरी हुई है शरीर का चक्र घूम रहा है जैसे ही कील अलग हुई चाक गिर जाता है नानक कहते हैं आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो सी भी सच वही सत्य है वही एक क्योंकि वो पहले भी था अभी भी है कल भी होगा सदा रहेगा और से सब सपना है ये एक वचन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए जब क्रोध आए तब दोहराना अपने मन में आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक खोसी भी सच घृणा आए लोभ आए दोहराना और ध्यान रखना कि जो अभी थ, नहीं था अभी हुआ सपना है खो जाएगा इसमें ज्यादा ग्रसित होने की जरूरत नहीं साक्षी भाव रखना धीरे धीरे तुम पाओगे कि व्यर्थ अपने आप गिरने लगा क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा शाश्वत उठने लगा संसार खोने लगा